गीता तत्व चिंतन महाभारत युद्ध और उसकी भूमिका दृष्टास्त कहते हैं अंत कामम कुलस्यास्तु न सकनोमि मैं देवी इस कुल का अंत भले ही हो जाए परंतु मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता इसके बावजूद यदि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध कराने का दोष दिया जाए तो वह तो दोष देने वालों का ही दोष है दुर्योधन युद्ध ही चाहता था और वह तो पहले से उसकी तैयारियां कर रहा था अंत तो गत्वा युद्धभूमि में सेनाएं सजने लगी और दोनों ओर से युद्ध हेतु तो व्यूह रचना की जाने लगी ऐसे समय भगवान व्यास धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का अंतिम प्रयास किया उन्होंने ज्योतिष के बल पर भावी अनर्थ की ओर धृतराष्ट्र का ध्यान खींचा और उनके दोषों की ओर संकेत करते हुए कहा लुप्तधर्मा परसी धर्मम दर्शय वै सुता किसे येन प्राप्त सिलबिषम यशोधर्म चीर्ति राज्यम लभनता पांडवा समंतु राजन यद्यपि तुम धर्म का बहुत लोप कर चुके हो तो भी मेरे कहने से अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ ऐसे राज्य के तुम्हें क्या लेना है जिससे पाप का भागी होना पड़े धर्म की रक्षा करने से तुम्हें यश कीर्ति और स्वर्ग मिलेगा अब ऐसा करो जिससे पांडव अपना राज्य पा सकें और कौरव भी सुख शांति का अनुभव करें। इस पर धित बोले स्वार्थे ही सम्मूह्यंतीतात्म चापी लोकात्मकमेविदि नापिते मदवसगा महर्षि नचाधर्मम कर तुमरहा ही मे मति ही तात सारा संसार स्वार्थ से मोहित हो रहा है मुझे भी सर्वसाधारण की ही भांति समझिए मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती परंतु क्या करूं मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है महर्षि व्यास ने देख लिया कि धित्राष्ट्र का मोह रोग असाध्य है समझाने का उन पर कोई फल नहीं होने वाला है अतः सामान्य वार्तालाप के अनंतर कहा बेटा तेरे पुत्रों और अन्य राजाओं का काल आपा है वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं यदि तुम संग्राम में इन सब को देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ इससे तुम वहाँ का युद्ध भली भांति देख सकोगे इस पर धृतराष्ट्र बोले ब्रह्मशिवर युद्ध में मैं अपने कुटुम्ब का वध नहीं देखना चाहता आजीवन मेरी आँखें बंद रही जब से मैं जन्मा हूँ अंधा ही जन्मा हूँ मैंने संसार की कोई भी वस्तु नहीं देखी अब जबकि भाई से भाई लड़ने को तैयार है आत्मीय स्वजन एक दूसरे को मारने काटने के लिए उद्यत हैं तो क्या अंत में कुल का यह संघार ही आँखें लेकर देखूं नहीं नहीं महाभाग मैं वह सब नहीं देखना चाहता पर हाँ इतनी प्रार्थना अवश्य करूँगा कि आप ऐसी कुछ व्यवस्था कर जाइए जिससे युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं। इस पर ब्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया और वे धृतराष्ट्र से बोले राजन यह संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुना देगा संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी न होगी जो इससे छिपी रहे यह दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा सामने हो या परोक्ष में दिन में हो या रात में अथवा मन में सोची हुई ही क्यों न हो वह बाद भी संजय को मालूम हो जाएगी इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे परिश्रम कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा तथा यह युद्धभूमि से बिना किसी प्रकार आहत हुए निकल आएगा यह कहकर भगवान वेदाभ्यास चले गए उधर युद्ध शुरू हो गया और व्यवस्था के अनुसार संजय प्रतिदिन युद्ध का आंखों देखा हाल महाराध्य राष्ट्र को सुना जाते इस प्रकार नौ दिन बीत गए युद्ध के दसवें दिन कौरवों के प्रथम सेनापति भिष्म अर्जुन के बाणों से धराशायी हो गए और सरसैया पर सोकर अपने मर्त शरीर को छोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे उस दिन संजय संग्राम भूमि से शीघ्र लौट आए और बहुत दुखी होकर धृतराष्ट से बोले महाराज मैं संजय हूँ आपको प्रणाम करता हूँ सांतनुनंदन भिस्म जी युद्ध में मारे गए जो समस्त योद्धाओं के सिरोमणि और धनुर्धारियों का सहारा थे वे कौरवों के पितामह आज बाण सैया पर सो रहे हैं जब धृतराष्ट्र ने पिता विष्ण पितामह के आहत होने का समाचार सुना तो वे स्तब्ध रह गए थोड़ी देर के लिए वे कुछ सोच ही न पाए जब शोक का वेग कुछ कम हुआ तो उन्हें युद्ध का पूरा समाचार प्रारंभ से ही जानने की इच्छा हुई वैसे तो प्रतिदिन ही संजय उन्हें युद्ध का समाचार दे देते पर अब धित्राष्ट्र विस्तार से ही सब सुनना चाहते थे कि युद्ध की शुरुआत किस प्रकार हुई इसी उद्देश्य से धित्राष्ट्र ने संजय से वह प्रश्न पूछा जो श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम श्लोक के रूप में हमारे सामने आता है